पातंजल योग प्रदीप साधनपाद ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति होने पर वीर का लाभ होता है वीर ही सब शक्तियों का मूल कारण है उसकी पूर्णतया रोकने से शारीरिक मानसिक और आत्मिक शक्तियां बढ़ जाती है तथा योग मार्ग में बिना रुकावट पूरी उन्नति हो सकती है वह विनय करने वाले जिज्ञासुओं को ज्ञान प्रदान करने में समर्थ हो जाता है अपरिग्रह स्थर्य जन्म कथनता संबोध अपरिग्रह की स्थिति में जन्म के कैसेपन का साक्षात होता है सूत्र के अंत में अश्य भवती शेष है अपरिग्रह की व्याख्या में बतला आए हैं कि योगी के लिए सबसे बड़ा परिग्रह अविद्या रागादि क्लेश और शरीर में अह, अहमत्व और ममत्व है इनके त्यागने से उसका चित्त शुद्ध निर्मल होकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है इससे उसको भूत और भविष्य जन्म का ज्ञान हो जाता है कि इससे पूर्व जन्म क्या था कैसा था कहाँ था यह जन्म किस प्रकार हुआ आगे कैसा होगा इस प्रकार इसकी तीनों काल में आत्मस्वरूप की जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है संगति अभिनियमों की सिद्धियाँ कहते हैं शौचात स्वांग जुगुप्सा परैध संसर्ग सोच से अपने अंगों से घृणा होती है दूसरों से संसर्ग का अभाव होता है व्याख्या शौच के निरंतर अभ्यास से योगी का हृदय शुद्ध हो जाता है उसके मल मलमूत्राली अपवित्र वस्तुओं के भंडार इस शरीर की अशुद्धियां दिखने लगती है इसमें राग और ममत्व छूट जाता है इस हेतु से उसका संसर्ग दूसरों से भी नहीं रहता वह इस शरीर से परे सबसे अलग रहते हुए केवली होने का यत्न करता है यह शरीर शुद्धि का फल है संगति अब अभ्यांतर सोच का फल कहते हैं सत्वशुद्धि सौमनस्ययी काग्रेंद्रिय जयात्मदर्शन योग योग्यवाणिचा चित्त की शुद्धि मन की स्वच्छता एकाग्रता इंद्रियों का जीतना और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होती है व्याख्या सूत्र के अंत में भवंती यह बात के शेष है आभ्यंतर सोच के दृढ़ स्थिति होने पर तमस तथा रजस के आवरण धुल जाने से चित्त निर्मल हो जाता है मन के स्वच्छ होने से उसकी एकाग्रता बढ़ती है मन की एकाग्रता से इंद्रियों का वशीकार होता है अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाती है परांच खानी व्यतीर्ण स्वयंभु तस्मात्ंग पश्यतिरात्मन कश्चि धीर प्रत्यगात्मा नमेक्षद आवृत्त चक्षु अमृतत्विछन्न कठोपनिषद स्वयंभु ने इंद्रियों के छेदों को बाहर की ओर छेदा है बहिर्मुख किया है इस कारण मनुष्य बाहर देखता है और अपने अंदर नहीं देखता कोई ही धीर पुरुष अमृत को चाहता हुआ अपनी आँखों इंद्रियों को बंद करके अंतर्मुख होकर उस आत्मा को जो अंदर है देखता है इस प्रकार इंद्रियों के वशीभूत हो जाने से चित्त में विवेक्याति रूपी आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है संतोषाद अनुत्तम असुखम असुख लाभ संतोष से अनुत्तम सुख प्राप्त होता है व्याख्या अनुत्तम सुख उत्तम से उत्तम सुख अर्थात जिससे बढ़कर कोई और सुख न हो संतोष में जब पूरी स्थिरता हो जाती है तब तृष्णा का नितांत नाश हो जाता है तृष्णा रहित होने पर जो प्रसन्नता तथा सुख प्राप्त होता है उसके एस एक अंश के समान भी बाह्य सुख नहीं हो सकता व्यास जी का कथन है यज्ञ काम सुखम लोके यज्ज दिव्यम महसुखम तृष्णाक्षय सुख से इत नारहत षोडशीम कलाम संसार में जो काम सुख है और जो महान दिव्य सुख है वह तृष्णा के क्षय के सुख के सोलहवें अंश के समान भी नहीं है बिना संतोष नहीं कोई राजे सकल मनोरथ बिथे सबकाजे कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि छया तप शरीर और इंद्रियों की सिद्धि अशुद्धि के दूर होने से तपसे होती है व्याख्या जिस प्रकार लोहे को बार बार आग पर तपाने और अहिरन पर कूटने से उसके मल दूर हो जाते हैं और उसको इच्छा अनुसार काम मिला सकते हैं इसी प्रकार तप के निरंतर अनुष्ठान से अशुद्धियों के मलों को दूर होने पर शरीर स्वस्थ स्वच्छ और लघु हो जाता है उसमें अणिमा आदि सिद्धियां आ जाती हैं और इंद्रियां दिव्य दर्शन दिव्य श्रवण दूर श्रवण आदि सिद्धियों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है स्वाध्यायाधिष्ट देवता संप्रयोग स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात होता है व्याख्या स्वाध्यायशील को देवता ऋषियों और सिद्धों के दर्शन होते हैं और वे इसके योग कार्यों में सहायक होते हैं इष्ट मंत्र के जप रूप स्वाध्याय के सिद्ध होने पर योगी को इष्ट देवता का योग होता है अर्थात वह देवता प्रत्यक्ष होता है उपासना में उपास्य के गुणों को धारण करना उसमें अवस्थित होना अर्थात उसके तलाकार होना होता है उपास्य के जिन इष्ट गुणों अथवा आकार विशेष की भावना के साथ किसी विशेष मंत्र अथवा बिना मंत्र के धारणा की जाती है तब ध्यान की परिपक्व अवस्था में रजस और तमस से शून्य हुआ चित्त सात्विक प्रकाश में उस विशेष इष्ट आकार में परिणित हो जाता है जैसा कि समाधिपात सूत्र अट्ठारह के विशेष वक्तव्य में साकार उपासक भक्तों के संबंध में बतलाया गया है